नोशो ठॉक अजुन चेत गवार नंबर 15 बड़ा है सदा सत्संग में लाऊ फेरी बिलम ना के डारी सिर भार को छोड़ी दे आस संसार केरी दास पलटू कहे यही संग जाएगा बोलो मुख राम ये अर्ज मेरी पूरब में राम है पश्चिम खुदाए है उत्तर और दक्षिण कहो को रहता साहिब मुख है कहा फिर नहीं है हिंदू और तुर्क तुर्कान करता हिंदू और तुर्क मिली पर बहता दास पलटू कहे साहिब सब में रहे जुदा ना तनिक मैसाच कहता मैं साच कहता जा तन लगी है सोई तन जानी है जानी है वही सतसंग बासी कोटि ओषधि करे बिरह ना जायेगा जा के लगी है बिरगासी नयन झरना बनो भूखना नींद है परी है गले बिच प्रेम फासी दास पलटू कहे लागी ना छूटी है सकल संसार मिले करे हासी हो रजपूत सो चढ़ी मैदान पर खेत पर पाच पच्चीस मारे काम और क्रोध दुई दुष्ट ये बड़े है ज्ञान के धनुष से इन्हें तारे कूद परि के कोट माया महे आगे लगा के मोह जा रे दास पलटू कहे सोई रजपूत हे ले ही मन जीती तबापु हे तबापु ह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 इसका इसमें कोई पहलू न था लेकिन ए दिल ए अजूबा कार दिल तू तो यूं हिरमा जदा है छुट गया हो जैसे कोई यारेगार, गार ये जो एक झोंका मसरत का दर आया है मुझे मालूम है तेरी उम्र रियाजत का सिला लेकिन ए दिल ए अजूबा कार दिल अब तुझे होने लगा उफ्ताद का इस पर गुमा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 लेकिन ए दिल ए अजूबाकार दिल ए विचित्र दिल तू तो यूं हिरमा जदा है तू तो ऐसा निराश मालूम होता है दुख के चले जाने से छूट गया हो जैसे कोई यार गार जैसे कोई प्यारा छूट गया हो कोई प्रीतम छूट गया हो कोई यार छूट गया हो कोई मित्र छूट गया हो तू तो यूं हिरमा जदा है छूट गया हो जैसे कोई यार ये जो एक झोंका मसरत का दर आया है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 और वर्षों तूने प्रार्थना की थी कि आओ आग्रह किए थे अतिथि आया है बुलाया हुआ तो तू उसकी अगवानी नहीं कर रहा है तूने द्वार पर मंगल दीप नहीं जलाए मंगल घट नहीं रखे तूने वंदन बार नहीं बादा है तूने स्वागतम की कोई आयोजना नहीं की है तू रो रहा है उस दुख के लिए जो चला गया और दर्द एक नाख्वादा मेहमा था और वो बिना बुलाया मेहमान था उसे कभी तूने बुलाया न था और सदा तू यही कहता रहा था कि चला जाए चला जाए कब इससे छूटूं कब इससे छुटकारा हो लेकिन पीछे कारण दुख छूटता है अगर दुख ही छूटता होता है और तुम न होते तो तुम प्रसन्नता से छोड़ देते लेकिन दुख छूटता है तो तुम्हारे मकान की ईंटें गिरने लगती दुख की ईटों से ही तुम बने हो यह जो अहंकार का भवन है दुख की ईंटों से निर्मित है एक एक दुख हटेगा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 अमीर भी दुखी हैं, गरीब भी दुखी हैं। जो प्रसिद्ध नहीं है वे भी दुखी हैं। जो प्रसिद्ध हैं वे भी दुखी लेकिन प्रसिद्धि में आदमी दुख को झेल लेता क्यों प्रसिद्धि की हजार चिंताएं झेल लेता अप्रसिद्धि की निश्चिंता भी सुख नहीं देती तुम्हें कोई ना जाने और तुम सुखी हो यह तुम पसंद करोगे कि तुम दुखी हो सारी दुनिया तुम्हें जाने यह तुम पसंद करोगे ठीक से सोचना और तुम बड़े हैरान होगी कि दुनिया जाने चाहे मैं भीतर कितना ही दुखी रहू प्रधानमंत्री हो जाऊं कि राष्ट्रपति हो जाऊ चाहे रात सो ना सकू सुबह सुबह ना होगी फिर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 बोल हरिनाम तू छोड़ दे काम सब काम यानी कामना काम यानी वासना काम यानी इच्छा तृष्णा यह मिले वह मिले कुछ मिले जब तक हम मिलने की दौड़ में होते हैं हम भिखमंगे होते हैं और जब तक हम भिखमंगे होते हैं तब तक परमात्मा नहीं मिलता परमात्मा भिगमंगों को मिलता ही नहीं परमात्मा सम्राटों को मिलता है परमात्मा उनको मिलता है जो अपने मालिक है परमात्मा उनको मिलता है जो कुछ मांगते ही नहीं असल में वही परमात्मा को मांगने में कुछ सफल हो पाते हैं जो और कुछ नहीं मांगते जो उन्होंने कुछ और मांगा वो परमात्मा को कैसे मांगेंगे वो जवान फिर परमात्मा को मांगने के योग न रह गई वह जवान अपवित्र हो गई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 मुल्ला ने कहा रात बड़े गजब का सपना देखा सपना देखा कि पेरिस गया और वहां के सबसे बड़े जुए के अड्डे में खूब डट के शराब पी और जुआ खेल रहा हूं लाखों रुपए जीत रहा हूं मित्र का मुल्ला ये कुछ भी नहीं मैंने भी रात सपना देखा कि हेमा मालिनी को लेके एक एकांत निर्जन द्वीप पे चला गया वहां कोई भी नहीं हम काफी गुलछर्रे उड़ा रहे मुल्ला ने कहा तुम तो मुझे क्यों नहीं ले चले साथ? मित्रन का मैं तो तुम्हारे घर फोन किया था लेकिन तुम्हारी पत्नी ने कहा कि तुम पेरिस गए हो ये सपने में चल रहा है सब कोई कहीं गया नहीं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 काम ये बड़े से बड़ा है यही तो मनुष्य जीवन की कृतार्थता है और दाम लागे नहीं कुछ भी लगता नहीं ये ऐसे ही घट जाता है जरा सी अपनी मांगों को हटा देना है भिगमंगेपन को गिरा देना मालिक से मालिक का मिलना होता है साहेब का साहेब से मिलना होता है जब तक तुम स्वामी नहीं हो तब तक तुम परमात्मा से न मिल सकोगे दाम लागे नहीं काम यह बड़ा है सदा सत्संग में लाओ फेरी स्वभावतः प्रश्न उठता है यह घटना कैसे घटे बात समझ में भी आ जाए तो भी यह घटना कैसे घटे हम तो जीवन में दौड़ दौड़ के कुछ ना पा सके ये सहज कैसे मिलेगा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 तंत्र में विधियां ही विधियां भक्ति की क्या विधि है भक्ति की एक ही विधि है सत्संग सारी विधियों का जोड़ कि जिसको हो गया हो उसके पास बैठ जाओ उसकी मौजूदगी कैटेलिटिक एजेंट का काम करती उसकी मौजूदगी में कुछ घटने लगता है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 तो असल में दिवाच सुबह सुबह काजिब भी हो तो है सुबह दरखसा की नवेद एक ऐलान के हंगामे विदाए सब है काफिला नूर शहर का है बहुत ही नजदीक जल्द होने को है खुर्शीदे दरखसा की नमूत ये जो एक नूर की हल्की सी किरण फूटी देखते हैं सुबह होने के पहले भोर होती सूरज नहीं उगा होता है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 और अब तुम बंधन में हो ऐसा भी नहीं कह सकते संधिकाल आ गया बंधन गिरने गिरने को रात जाने जाने को और दिन आने आने को दोनों के मध्य में यह जो एक नूर की हल्की सी किरण फूटी कौन कहता है इसे सुबह दरखसा ए दोस्त इसे कौन कहता है कि यह असली सुबह कौन कहता है कि सूरज हो गया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 चलो इतना ही क्या कम कि एक बार तो रोशनी ने झलक दी एक बार तो पर्दा उठा घूंघट उठा एक बार तो खिड़की खुली झरोके से देखा है सूरज अभी झरोखा अपना नहीं है यह भी सच है यह सच है मुझको एहसास है बाकी है सबे तार अभी और ये जो एक नूर की हल्की से किरण टूटी है कौन कहता है इसे सुबह दरखसाए दोस्त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 इससे साबित तो हुआ सुबह भी हो सकती है यह श्रद्धा पर्दा ए जुल सब चाक भी हो सकता है और रात का यह गहन पर्दा कट भी सकता है इससे यह तो हुआ सुबह काजिब भी हो तो है असल में दिबाच सुबह और भोर भी हो कच्ची सुबह सुबह काजिब भी हो कच्ची सुबह कच्चा समय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 संदेश वाहक एक ऐलान कि हंगामे विदा सब है कि रात्रि के समय का अंत आ गया यही मैं अजय सरस्वती को कहता हूं अभी हुआ तो नहीं लेकिन रात्रि के विदा का समय आ गया एक ऐलान स्वभाव जब तुम्हें ऐलान सुनाई पड़ेगा तो तुम्हें भी ऐलान करना ही होगा क्या करोगे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 पग ध्वनियां सुनाई पड़ने लगी काफिले की आवाजें पास आने लगी काफिला नूरे शहर का है बहुत ही नजदीक जल्द होने को है खुर्शीदे दरक्षा की नमूत वो महासूर्य जल्दी ही प्रगट होने के करीब है सत्संग का अर्थ है जहां प्रगट हो गया हो जिसम प्रकट हो गया हो जहां तुम्हें श्रद्धा जम जाए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 तुम जहां भी चल रहे हो मंदिर में ही चल रहे हो इसलिए हर जगह होश रखना और हर जगह राम का स्मरण रखना यह मत सोचना कि जब मंदिर गए तो स्नान करके और अच्छा भाव करके पहुंच गए और मंदिर के बाहर आए तो संसार को चलाने लगे ये सारी जगह उसी की है इस सब में वही व्याप्त है साहिब वह कहां है कहां फिर नहीं है ये तो पूछो ही मत कि भगवान कहां है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 दास पलटू कहे साहिब सब में रहे जुदाना तनिक मैं सांच साहता जान लगी है सोई तन जानी है जानी है वही सत्संग वासी पलटू कहते लेकिन ये बातें जो मैं कह रहा हूं ये सुन के तुम ना समझ पाओगे जान पाओगे तभी जान है वही सत्संग वासी जो सत्संग में पड़ेगा जो किसी सदगुरु के प्रेम में पड़ेगा वही जान पाएगा जानी जा ही तन लगी है सोई तन जानी है ये हवा जिसको लग जाएगी ये रोग परमात्मा का जिसको पकड़ लेगा ये शराब जिसके कंठ उतर जाएगी वही जानेगा जा ही तन लगी है सोई तन जानी है जानी है वही सत्संगसी कोटि औषधि करे विरह न जाएगा जाहीं के लगी है विरह गांसी और जिसके हृदय में परमात्मा के विरह की छुरी चुभ गई अब किसी औषधि से यह बात हल होने वाली नहीं है अब यह कोई इलाज से हल नहीं होगी पश्चिम में हजारों तरह की बीमारियों का इलाज खोजा जाता है लेकिन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 मजनू पागल होता लैला के लिए लेकिन स्वभाव था मजनू का पागलपन लैला के लिए छोटा मोटा पागलपन होगा लेकिन जब मीरा पागल होती कृष्ण के लिए तो यह पागलपन तो विराट होगा आकाश जैसा बड़ा होगा कोटि औषधि करे विरह ना जाएगा जाहीं के लगी है विरह गांसी जिसके हिरने में परमात्मा के विरह की छुरी चुभ गई और सत्संग में यही होता गुरु की मौजूदगी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 इसको जो ठीक शब्द किया पलटू ने बिरह गांसी बड़ी छुरी चुप जाती मगर ये धन है ऐसा जो बीमार हो जाए धन नैन झरना बनो भूख ना नींद है परी है गले बिच प्रेम फांसी सत्संग में ये होगा तो पलटू कह देते सावधान पहली कर देना उचित नैन झरना बनो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 और परमात्मा का विरह का जो दुख है वो आज नहीं कल सुख बन जाता है इसलिए भक्त रोता है उसके आंसू परम आनंद के आंसू वो अहोभाव से रोता है नैन झरना बनियो भूख ना नींद है परी है गले बिच प्रेम फांसी अब तो उसकी गर्दन में एक फांसी लग गई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 दास पलटू कहे लगी ना छूटी है लग भर जाए ये रंग फिर छूटता नहीं ये कोई कच्चा रंग नहीं है सकल संसार मिल करे हंसी हो रजपूत सो चढ़े मैदान पर इसलिए कहते हैं ध्यान रखना हो रजपूत सो चढ़े मैदान पर जिसमें हिम्मत हो साहस हो वही इस रास्ते पर आए ये कमजोरों का रास्ता नहीं भयभीतों भीरुओं का रास्ता नहीं होए रजपूत सो चढ़े मैदान पर खेत पर पांच पच्चीस मारे ये जो पांच पच्चीस है ये तुम्हारी पांच इंद्रिया और इन पांच इंद्रियों के पच्चीस प्रतिफलन जो जीवन में बनते एक एक इंद्री पांच पांच इंद्री हो जाती एक एक इंद्री पांच पांच दिशाओं में दौड़ने लगती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 इंद्रियों की मालकियत आई हो इंद्रिया अपनी हो अभी तुम्हारी इंद्रियां अपनी कहां तुम राह पे चले जा रहे हो एक सुंदर स्त्री निकलती आंख मोहित हो जाती तुम इधर उधर आंख खींचते हो मगर आंख वहीं जाना चाहती अभी तुम्हारी आंख भी तुम्हारा कहां मानती और तुम जबरदस्ती खींचतान के आंख को रोक भी लो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 मैंने सुना मुल्ला न सुद्दीन ने कसम खा ली कि अब शराब ना पीऊंगा पर मुसीबत यह थी कि दूसरे दिन निकलना पड़ता था उसी रास्ते से जहां शराब घर था बड़ी हिम्मत की बड़ा परमात्मा का स्मरण करता हुआ निकला जैसे जैसे शराब घर करीब आने लगा और हवा में शराब की थोड़ी खुशबू आने लगी और शराबी निकलने लगे शराब घर से लड़खड़ाते हुए बस कमजोर होने लगा मगर फिर भी बड़ा हिम्मत का आदमी है किसी तरह अपनी छाती को मजबूत करके सौ कदम आगे तक चला गया फिर सौ कदम पर रुक के अपनी पीठ ठों की और कहा कि नसरुद्दीन शाहबास अबाह तेरे को दिल भर के पिलाता हूं इस खुशी में पिलाता हूं कि आज तूने पहुंच गया वापस नई तरकीब निकाल ली इस खुशी में पिलाता हूं क्या तू सौ कदम आगे तक निकल आया और शराब घर तुझे नहीं खींच सका शाहबास तुम जरा अपनी इंद्रियों को देखना पच्चीसों दिशाओं में तुम्हें खींचती और तुम्हारे जबरदस्ती रोके ये रुकेंगी भी नहीं जबरदस्ती रोकने से यह रुकती भी नहीं जब तक तुम्हारे भीतर परम का स्वाद न आने लगे तब तक तुम्हारी स्वाद की इंद्री के तुम मालिक न हो सकोगे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 समाप्त ही कर दू इसको अपने को बचाने के लिए तुम दूसरे को मारना चाहते हो काम क्रोध साथ साथ चलते हैं जो कामी है वो क्रोधी होगा ही इसलिए होगा क्रोधी कि जब भी तुम काम वासना में दौड़ोगे तो तुम पाओगे अनेकों से प्रतिस्पर्धा हो रही हीरा पड़ा है रास्ते पर तुम भी भागे और भी भाग रहे हो तुम अकेले तो नहीं हो इस जगत में और अकेले होते तो हीरा उठाने का मजा भी क्या था समझ लो अकेले रह गए तीसरा महायुद्ध हो गया तुम अकेले रह गए तुम्हारा दिल जो तो उठलाओ कोहनूर और जो भी हीरे तुम्हें इकट्ठे करने हो कर लो थोड़ी देर में तुम थक जाओगे किनका करना क्या हीरा लगा के भी बैठ जाओगे मोर मुकुट में बांध के तो कोई देखने भी नहीं आया कोई मतलब ही नहीं है जब भीड़ नहीं रही तो कोई मतलब नहीं है मजा समझो हीरे का मूल्य है क्योंकि प्रतिस्पर्धी हीरे का कोई मूल्य नहीं अगर प्रतिस्पर्धी ना हो और चूंकि प्रतिस्पर्धी हैं इसलिए तुम अकेले नहीं हो संघर्ष में हर कामना युद्ध बन जाती और भी लोग दौड़ रहे उनसे संघर्ष होगा उनकी छाती पर पैर रख के जाना पड़ेगा उनके सिर की सीढ़ी बनानी पड़ेगी उनकी हत्या करनी होगी तो करनी पड़ेगी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 सीधे हाथ हो तो ठीक सीधे उल्टे हाथ हो तो उल्टे जैसे भी हो पद पाना प्रतिष्ठा पानी वहां तो दौड़ के सिंहासन पर बैठना है और स्वभाव तो बहुत लोग दौड़ रहे हैं अब हिंदुस्तान में कोई साठ करोड़ लोग और सभी दौड़ रहे हैं साठ करोड़ दुश्मन है तुम्हारे जब तुम पद के आकांक्षा के जहर से भरोगे साठ करोड़ दुश्मन है तुम्हारे स्वभाव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 एक व्यक्ति कब्जा जमा के बैठ गया और अब किसी को भी नहीं पहुंचने देता तो जितने लोग पहुंचने के लिए आतुर थे वो सब इकट्ठे हो गए निरंतर यही होगा तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त हो जाएगा तुम्हारा दुश्मन का दोस्त तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा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 हालांकि सबने उसकी किताब से लाभ उठाया सबने उसकी किताब से सीखा जैसे धार्म, धार्मिक आदमी को कुछ सीखना हो तो गीता कुरान बाइबल ऐसे राजनीतिक को कुछ सीखना हो तो मैं केवलींस मगर उसको कोई जगह नहीं मिली वो भूखा रहा परेशान रहा आखिर में उसको तो समझ में आया कि किताब लिख कर उसने अपना नुकसान कर लिया वो किताब ना लिखता तो शायद कहीं ना कहीं तरकीब लगा के घुस जाता किताब ही बाधा बन गई इतने होशियार आदमी को कोई पास नहीं लेता इसलिए राजनीतिज्ञों के पास बुद्धुओं का जमा हो जाता उसका कारण क्योंकि कोई राजनीतिक बहुत बुद्धिमान आदमियों को बर्दाश्त नहीं करता यह कुछ ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई नियम नहीं इसके पीछे नियम है जब भी कोई राजनीतिक सफल हो जाएगा वह बुद्धिमान आदमियों को हटाने लगेगा और बुद्धुओं को इकट्ठा करने लगेगा क्योंकि बुद्धुओं से कोई डर नहीं सुरक्षा है उनमें इतनी अकल भी नहीं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 को जगाए जब काम उठे तो परिपूर्ण ध्यान को उठाए जागरूक हो होश की लहर से भर जाए देखे क्रोध को क्रोध का संग साथ ना दे क्रोध के चक्कर में ना आए क्रोध के साथ तादात ना करें, और जब काम उठे तो उसके साथ भी तादात ना करें, दूर खड़े होके साक्षी भाव से देखें, यह अर्थ ज्ञान के धनुष से इन्हें टारे कूद पड़े जाए के कोट माया में कूद पड़े जाए के कोट काया में आगे लगाए के मोह जा रहे और अगर कोई चीज जलाने योग्य है इसके पहले की तुम्हारी देह जले चिता पर अगर किसी चीज की चिता बना देने योग्य है तो वह मोह मेरा तेरा ममत्व क्योंकि जब तक मेरा है तब तक मैं बचा रहेगा मेरा मैं का ही फैलाव है तो मेरे को काटे मेरा मकान मेरी दुकान मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरा धर्म मेरा शास्त्र जहां जहां मेरा है मेरा देश मेरी जाति मेरा वर्ण जहां जहां मेरा है मेरे को काटता जाए जिस दिन सारा मेरा कट जाता है उस दिन जो मैं है तत्ण गिर जाता है उसको कोई सहारा नहीं रह जाता मैं का तंबू मेरे की खूटियों पर लगा है सब खूंटियां कट जाती मैं का तंबू गिर जाता और जहां मैं का तंबू गिरता है वहीं परमात्मा उतरता है कूद परे जाए के कोट माया कोट काया महे आगी लगाए के मोह जा दास पलटू कहे सोई रजपूत है ले ही तब आप हारे मन को जीतने के पहले हार मत जाना मन को जीत लो फिर विश्राम करो फिर कोई चिंता ना रही मन को जीते बिना जो ना हारे जो लड़ता ही रहे मन को जीतने के लिए जो जिन बने बिना रुके नहीं सोई रजपूत है दास पलटू कहे ले ही मन जीत तब आपू हारे रुकना तभी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 बिलम ना लाई के डारी सिर भार को छाड़ी दे आस संसार केरी दास पलटू कहे यही संग जाएगा बोल मुखराम यह अरज मेरी पूरब में राम है पश्चिम खुदाए है उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता साहिब वह कहाँ है कहाँ फिर नहीं है हिंदू और तुरक तूफान करता हिंदू और तुरक मिल परे हैं खेची में अपनी वर्ग दो दीन बहता दास पलटू कहे साहिब सब में रहे जुदाना तनिक मैं सांच कहता साहता तन लगी है सोई तन जानी है जानी है वही सत्संग बासी, करे विरह न जाएगा के लगी है विरह गांसी नैन झरना बनो भूख ना नींद है परी है गले बिच प्रेम फांसी दास पलटू कहे लगी ना छूटी है सकल संसार मिल करे हांसी हो रजपूत सो चढ़े मैदान पर खेत पर पांच पच्चीस मारे काम और क्रोध दुई दुष्ट ये बड़े हैं ज्ञान के धनुष से इन्हें टारे कूंद परि के कोट काया महे आगी लगाए के मोह जारे दास पलटू कहे सोई रजपूत है ले ही मंजीत तब आपू हारे आज